लेखक आचार्य मनोज पांडे आठ देश भौतिक विज्ञान से ऐश्वर्य की उपलब्धि यजुर्वेद प्रथम अध्याय अष्टम मंत्र है। सब विद्याओं को धारण करने वाले ईश्वर और पदार्थ विद्या की सिद्धि के हेतु भौतिक विज्ञान के लिए अग्नि का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है उत्तीन मधुर से धुर्वंतम ध्रम युष्मान धूर्वतीतम धुर धूर्वा देवानतम सस्मित मन प्रतमन जुष्टतमन देवहूतम पदार्थ है परमेश्वर आप धू सब दोषो के नाश करने और जगत की रक्षा करने वाले असी हैं इस कारण हम लोग इष्ट बुद्धि से देवानाम विद्वानों को विद्या मोक्ष और सुख में वनितम यथा योग्य पहुँचाने योग्य सस्तम अतिशय करके शुद्ध करने अप्रितम सब विद्या और आनंद से संसार को पूर्ण करने जुष्टम धार्मिक भक्तजनों को सेवा करने योग्य और देवम विद्वानों की स्तुति करने योग्य औ की नित्य उपासना करते हैं यह जो कोई द्वेशी कपटी का पापी काम क्रोधा दियुक्त मनुष्य असमान धर्मात्मा और सब सुख से युक्त करने वाले हम लोगों को ध्रवती दुख देता है और यम जिस पापी जनवरी को वयम हम लोग ध्रवाम दुख देते हैं तम उसको आप धूर्व शिक्षा कीजिए तथा जो सबसे करने वाला शब्द देता है उसको भी आप सदैव ध्रव ताड़ना कीजिए हे शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्यों तो जो भौतिक अग्नि है धू सब पदार्थों का छेदन करने और अंधकार को कनाश करने वाला असी है तथा जो जो कला चलाने की चतुराई से यानों में विद्वानों को बहन सुख पहुँचाने ससनितम शुद्धि होने का कारण अप्रितम शिल्प विद्या का मुख्य साधन जुष्टत्म कारीगर लोग जिसका सेवन करते हैं था जो देवत्म विद्वानों को स्तुति करने योग्य अग्नि है उसको व्यम हम लोग ध्रव ताड़ते हैं और जिसका सेवन युक्ति से न किया जाए तो असमान हम लोग को ध्रवती पीड़ा देती है तम उस ध्रुवंतम पीड़ी देने वाली अग्नि को ध्रुव यान आदिको में युक्त कर तथा हे वीर पुरुष तुम यह जो दुष्ट शत्रु आसमान हम लोगों को ध्रवती दुख देता है तम उसको ध्रुव नष्ट कर तथा चोर आदि है उसका भी ध्रुव नाश कीजिए भावार्थ जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है वे पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुख और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देकर उनकी रक्षा करता है वही सब सुखों की प्राप्ति आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाले विद्वानों की स्तुति करने योग्य है दूसरा कोई नहीं है तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि भी संपूर्ण विद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध की हुई अग्नि आदि उत्तम शास्त्रास्त्र विद्या शत्रुओं का पराजय होता है इससे यह भी विद्या युक्तियों से होम और विमान आदि के सिद्धि के लिए सेवा करने योग्य है कोई भी क्रोधित हो सकता है यह आसान है लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रुदित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान नहीं है परमेश्वर सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान भ्रम ज्ञान को धारण करता है और यह सभेदों और शास्त्रों में संकलित किया गया है शास्त्र को समझने के लिए प्राचीन शास्त्र ने एक कसौटी बनाई है उसका नाम है अनुबंध चतुष्टय। इसमें चार बातों का परस्पर संबंध जाना जाता है जिससे किसी भी प्रकार के संदेह की संभावना नहीं रहती अनुबंध चतुष्टय है, है विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन विषय शास्त्र अधिकारी जिसमें शास्त्र को समझने की योग्यता हो संबंध शास्त्र और उसे पढ़ने वाले के बीच संबंध प्रयोजन शास्त्र को पढ़ने वाले का उद्देश्य ये चार बातें स्पष्ट हो तो दौट पढ़ने, पढ़ने पढ़ाने वालों में शास्त्र को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं रहता वेद और वैदिक साहित्य को लेकर जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है उसका मूल कारण है शास्त्र और पढ़ने पढ़ाने वाले का परिचय न होना ऐसी स्थिति में अकस्मात जब कोई शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करता है तो वह अपनी बुद्धि से उसे समझता है पर शास्त्र बुद्धि उसके पास नहीं होती ऐसी परिस्थिति में हमारे पास न ज्ञान होता है न परम्परा फिर शास्त्र के साथ न्याय कोई कैसे कर सकता है वर्तमान में जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें भी शास्त्र का ज्ञान कम और परंपरा का ज्ञान अधिक होता है हर पढ़ने वाला शास्त्र में अपने विचारों की पहचान का प्रयास करता है वर्तमान में संस्कृत और वेद का सामान्य ज्ञान नहीं होने से अर्थ करना संभव नहीं होता आज अर्थ करने वाले कैसे कैसे अर्थवेद मंत्रों के करते हैं उनको देखकर यह बात समझ में आती है ईसाई लोगों का मानना है की यजुर्वेद के चालीसवे अध्याय के प्रथम मंत्र में ईशावा है उनका कहना है की यह ईशा पद ईसा का वाचक है इसे बोलकर ईसा की वेद में उपस्थिति प्रमाणित करने में कोई कठिनाई नहीं होती सामान्य जनता में इस पर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं इसी प्रकार एक सम्प्रदाय के प्रचारक ने कबीर मनीषी वेदिक पद में कवीर को कबीर बोलकर वेद में कबीर की उपस्थिति सिद्ध कर दी यह कोई अनुसंधान नहीं है परंतु सामान्य मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करने का साधन तो है एक बार सनातन धर्म के विद्वान स्वामी कड़पात्री से हिंदू शब्द की प्राचीनता सिद्ध करने की मांग हुई तो उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र की दो पंक्तियों के आदि अक्षरों को जोड़कर हिंदू शब्द वेद ने उपस्थित कर दिया प्रथम पंक्ति से ही सेणवंती तथा दूसरी पंक्ति से दो दुहाना। इस प्रकार वेद मंत्रों से अभिप्राय की सिद्धि की जाती रही है इस्लाम के शोधकर्ता तो इससे भी आगे पहुंच गए उन्होंने एक विद्वान से शोध कराया और मोहम्मद की उपस्थिति वेद में बता दी उनका कहना था की एक सफेद वस्त्र धारण कर घोड़े जैसे जानवर पर चढ़कर आने वाले का वर्णन वेद में है तो वे वर्णन मोहम्मद का ही है क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था इसमें कल्पना को यथार्थ तक पहुंचा दिया विध्वत्ता व अनुसंधान की दृष्टि से अपने प्रयोजन सिद्ध करने वालों के भी कमी नहीं है सायट आदि अर्थ करते हैं तो वही धर्मार्थों को अश्लीलता तक पहुंचाने वाला भाषाकार है फिर पाश्चात्य विद्वान भी पीछे क्यों रहे उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने में कसर नहीं छोड़ी उन्होंने भाषा विज्ञान का अपना ही मानदंड बना लिया अपने प्रमाण से प्रमाणित कर जो इच्छित परिणाम प्राप्त करने थे कर लिए उनकी दृष्टि में वेद एक नहीं रचना एक साथ नहीं परस्पर कोई संबंध नहीं किसी एक सिद्धांत या विचार का प्रतिपादन नहीं अच्छा बुरा नया पुराना सब कुछ वेद में बताकर सिद्ध कर दिया कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के उपयोग में आने के अतिरिक्त इसका कोई विशेष महत्व नहीं है अब विचार की बात यह है की इनमें से किस को स्वीकार किया जाए और क्यों यदि एक भी मत इसमें अनुचित है तो सारे ही उसका सौटी पर अनुचित हैं और यदि किसी मत को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं तो सभी को उचित मानना पड़ेगा उचित दृष्टिकोण से विचार करने का पहला आधार है वेद की उपस्थिति हमें उस ग्रंथ के विषय में विचार करना है जिसकी सत्ता है उपस्थिति है अतः जो कोई जो कुछ कहता है उसे उस ग्रंथ में देखा जा सकता है खोजा जा सकता है वेद ग्रंथ कोई कल्पना नहीं है वेद कोई नई पुस्तक भी नहीं है जो पक्ष विपक्ष है उनकी भी परीक्षा की जा सकती है बहुत सूक्ष्म विश्लेषण का यह अवसर नहीं है परंतु स्थली पुलाक में ऐसे कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है वेद और वैदिक साहित्य को पढ़ने से इनके परस्पर संबंध का पता चल जाता है आर्यों का धर्म वैदिक है अर्थात वेद प्रतिपादित है अतः वेद आर्यो का धर्म ग्रंथ है इसका कोई निषेध नहीं कर सकता वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद शाखा ग्रंथ उपवेद वेदांग इनमें गौन मुखाई संबंध है नितांत पृथक रचना नहीं है जब उपवेद के साथ वेद वेदांग के साथ कहीं श्रुति कहीं आगम शब्दों का प्रयोग आता है तो आप इनको अस्मबद्ध कहकर अपनी स्थापना बलात्ति नहीं कर सकते वेदचार हैं ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं, शाखा प्रातशाओं का सब कुछ समाप्त होने के बाद भी बहुत कुछ उपलब्ध है भारतीय दर्शनों का नाम ही वैदिक दर्शन या आस्तिक दर्शन है वेदांत साक्षात वेद के अंग है इनको वेदांग कहते हुए वेद से पृथक किस प्रकार कर सकते हैं अतः प्रथम बात है वेद और वैदिक साहित्य पुस्तक रूप में अनेक होने पर भी प्रयोजन की अपेक्षा से एक ही है यदि कोई कहता है कि इनमें परस्पर विरुद्ध कथन पाया जाता है तो ये सब एक कैसे हो सकते हैं इसका समाधान है स्वतः प्रमाण और प्रतः प्रमाण का सिद्धांत वेद स्वतः प्रमाण है और समस्त वैदिक साहित्य प्रतः प्रमाण है वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण कोटिल में आता है अय नहीं इसके लिए पाश्चात विद्वान कह सकते हैं कि वे इसे प्रमाण नहीं मानते न माने परंतु जिनकी रचना है उन्होंने ही इसको प्रमाण माना है विदेशी कथन केवल उनके कहने से प्रमाण कोटे में नहीं आता वेद का अर्थ होता है और ठीक से किया जा सकता है क्योंकि वेद भाषा में है भाषा में शब्द होते हैं शब्दों का अर्थ होता है अतः मनुष्य उन शब्दों के द्वारा अपने अभिप्राय को व्यक्त करता है यह भाषा का प्रयोजन है वेद के शब्दों का अर्थ न हो तो वेद का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा अब प्रश्न उठता है कि वेद के शब्दों का जो अर्थ किया जा रहा है वही स्वीकार क्यों न कर लिया जाए इसका उत्तर है किसी भी शब्द का प्रयोग अर्थ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाता है यदि प्रयोजन सिद्ध होता है तो प्रयोग उचित है अंतथा बुद्धिमान का प्रयोग नहीं कहलाएगा क्या वेद के शब्दों का अर्थ किया जा रहा है उससे वेद के प्रयोजन की सिद्धि हो रही है यदि प्रयोजन सिद्ध है तो प्रयोग ठीक है अन्यथा हम देखते हैं कि वेद का अध्ययन करने वाले वेद मंत्रों के जितने अर्थ करते हैं उनमें सबसे बड़ा भाग परस्पर विरुद्ध कथन का होता है परस्पर विरोधी कथन बुद्धिमान व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती इस कारण अर्थ करने के लिए कसौटी बनाई गई है अतः देशी या विदेशी विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं उन्होंने इन कसौटियों का पालन ही नहीं किया न कोई मान्य कसौटी का प्रतिपादन नहीं किया हम बहुत स्थूल बुद्धि से भी विचार करें तो वेदार्थ करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किए बिना वेद मंत्रों का उचित अर्थ नहीं हो सकता प्रथम बिंदु है समस्त वेदों और वैदिक साहित्य के कथन में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए यदि विरोध दिखाई देता है तो इसके दो कारण हैं विशेष रूप से वेद से भिन्न जो भी वैदिक साहित्य है उसमें या तो प्रक्षेप है या वेदीन वेद विरुद्ध विचार है जो ग्रंथ में प्रक्षेप कहा जाता है दूसरी परिस्थिति है हमारे समझने संगत लगाने में भूल है दूसरा बिंदु है हम मंत्रों का जो भी अर्थ करें उसकी वहां संगति लगनी चाहिए अर्थ प्रसंग के अनुकूल घटना चाहिए बिना प्रसंग के किसी भी शब्द वाक्य को लेकर अर्थ करेंगे तो निश्चय यही अनर्थ करने का कारण बनेगा इसलिए यास्काचार्य ने कहा है प्रसंग से मंत्रों का अर्थ करना चाहिए इतना ही नहीं वे बिना प्रसंग के मंत्रों के अर्थ करने का निषेध करते हैं तीसरा बिंदु है जब हम वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तो शब्दों का वही अर्थ हमारे सम्मुख होता है जो अर्थ हम जानते हैं कालक्रम से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं वेद प्राचीन ग्रंथ है हम वैदिक शब्दों के वर्तमान में प्रचलित अर्थों को लेकर मंत्रार्थ करने का प्रयास करते हैं जिससे मंत्र के अनर्थ होने की संभावना अधिक होती है अतः यदि वेद मंत्र का हमें अर्थ करना है तो इसमें वेद और वैदिक साहित्य की सहायता लेनी होगी वैदिक शब्दों के अर्थ के लिए वैदिक कोश का उपयोग करना चाहिए वैदिक साहित्य के नष्ट हो जाने से केवल एक कोश ही हमें आज उपलब्ध है जिसे निघंटु कहा जाता है यह एकमात्र वैदिक कोश है और इसकी व्याख्या के रूप में हमें निरुक्त उपलब्ध है जिससे विदार्थ करने में सहायता उपलब्ध होती है चौथा बिंदु है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग में कौन सा अर्थ संगत होगा इस पर भी वेदार्थ करते समय विचार करना चाहिए उदाहरण के लिए सारे आधुनिक वेद भाष्यकार गौ का अर्थ गाय करते हैं परंतु निघंटू के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम शब्द गौल पृथ्वी का वाचक है बाद में यह गाय पशु के अर्थ में भी आता है अतः मंत्र में गौ शब्द का अर्थ गाय होगा या भूमि होगा इसको बिना जाने वेदार्थ करेंगे तो वे अर्थ न होकर अनर्थ ही होगा पांचवा बिंदु है वेद में शब्दों के अर्थ योग है उन्हें केवल रूढ़ अर्थ में ग्रहण किया जाएगा तो मंत्रार्थ में विचलन होगा इसके अतिरिक्त भी वेद और वैदिक साहित्य के प्रसंगों की तुलना से अर्थ निर्णय में सहायता मिलती है जितने भी अर्थ आज वेद मंत्रों के जाते हैं उनमें इन बातों का विचार नहीं किया जाता इसलिए विदार्थ में कोई गौरव नहीं आता यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया जाए तो विदार्थ में गति और उचित अर्थ की प्राप्ति हो सकती है यह कार्य इस युग में ऋषि दयानंद की अपूर्व दिन है इससे ही विदार्थ का ज्ञान और वेदों की रक्षा संभव है क्योंकि वेद की रचना को बुद्धिपूर्वक की गई रचना कहा गया है बुद्धिपूर्वक वाक्य ज्ञान को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति माना गया है वास्तविक वस्तु वह वा है जो सदैव रहने वाली हो संसार में हर वस्तु काल पाकर नष्ट हो जाती है धन नष्ट हो जाता है तंजर्जर हो जाता है साथी और सहयोगी छूट जाते हैं केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता धन जनवरी को भी मनुष्य की एक शक्ति माना गया है किंतु यह उसकी वास्तविक शक्तियां नहीं है इनका भी मूल स्रोत ज्ञान ही है ज्ञान के आधार पर ही धन की उपलब्धि होती है और ज्ञान के बल पर ही समाज में लोगों को अपना सहायक तथा सहयोगी बनाया जाता है अज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार की कोई वस्तु संभव नहीं धन के लिए व्यापार किया जाता है नौकरी और शिल्पों का अवलंबन किया जाता है कला कौशल की सिद्धि की जाती है किंतु इनकी उपलब्धि से पूर्व मनुष्य को इनके योग्य ज्ञान का अर्जन करना पड़ता है यदि वह इन उपायों के विषय में अज्ञानी बना रहे तो किसी भी प्रकार इन विशेषताओं की सिद्धि नहीं कर सकता और तब फलस्वरूप धन से सर्वथा वंचित ही रह जाएगा यही बात जनवरी शक्ति के विषय में भी कही जा सकती है जन बल को भी अपने पक्ष में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है जब किसी को जन का ज्ञान होगा उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी होगी उसे सतपथ दिखला सकने की योग्यता होगी उसके दुख दर्द और कष्ट क्लेशों के निवारण कर सकने की बुद्धि होगी तभी जन बल पर अपनी छाप छोड़कर उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है जनता का सहज स्वभाव होता है कि वह अपने सच्चे हितैषी का ही पक्ष धारण किया करती है जनता का हित किस बात में है और संपादन किस प्रकार किया जा सकता है इसका ज्ञान हुए बिना ऐसा कौन है जो जन बल को अपनी शक्ति बना सके जन बल का उपार्जन भी ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है किसी शक्ति के उपलब्ध हो जाने के बाद भी उसकी रक्षा और उसके उपयोग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है ज्ञान के अभाव में शक्ति का होना न होना बराबर होता है उसका कोई लाभ अथवा कोई भी आनंद नहीं उठाया जा सकता उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई उपार्जन अथवा उत्तराधिकार में बहुत सा धन पाता पा है या किसी संयोग उसे अकस्मात मिल जाता है तो क्या यह माना जा सकता की वे धन शक्ति वाला हो गया क्यूँकी धन में स्वयं अपनी कोई शक्ति नहीं होती है वे शक्ति तभी बन पाती है जब उसके साथ उसके प्रयोग अथवा उपयोग में ज्ञान का समावेश होता है यदि मनुष्य यह न जानता हो कि वे उस धन से कौन सा व्यवसाय करे किस जनहितैषी संस्था को दान दे समाज के लाभ के लिए कौन सी क्या स्थापना करे वह धन द्वारा किस प्रकार दीन दुखियों अपहिलो अथवा आवश्यकता लोगों की सहायता करे उसको रहकर किस प्रकार का रहन सहन बनाए क्या और किस प्रकार के कामों में उसको लगाए जिससे समाज में उसका आदर हो आत्मा में प्रकाश हो और परमार्थ में रुचिता बढ़े तो वेघ धन उसकी क्या शक्ति बनकर सहायक हो सकेगा बल्कि अज्ञान की अवस्था में या तो वेघ धन को आबद्ध रखकर समाज और राष्ट्र की प्रगति रोकेगा चोर डाकुओं और ठगों को आकर्षित करेगा अथवा उलझल विधि से उसका अपव्यय एवं अनुपयोग करके समाज में विकृतियाँ पैदा करेगा अपना जीवन बिगाड़ेगा यह तो मनुष्य की वास्तविक शक्ति का लक्षण नहीं है धन की शक्ति में वास्तविकता तभी आती है जब उसके संग्रह एवं उपयोग का ठीक ठीक ज्ञान होता है नहीं तो अपमार्गो द्वारा संचित धन मनुष्य की निर्बलता और आशंका का हेतु बनता है दुरुपयोग द्वारा भी यह समाज में अपवाद ईर्ष्या द्वे शादी का लक्ष्य बनकर निर्बलता की ओर बढ़ता है इसलिए यह मानना ही होगा की वास्तविक शक्ति धन में होती है और जनवरी में वे होती है उस ज्ञान में जो इन उपलब्धियों के उपार्जन में वम का नियंत्रण किया करता है शारीरिक शक्ति को तो प्रायः लोग निर्विवाद रूप से शक्ति ही मानते हैं किंतु वास्तविकता यही है कि इस शक्ति को भी नियंत्रित तथा उपयोग करने का ठीक ज्ञान नहीं हो तो इसका कोई लाभ नहीं होता शारीरिक शक्ति को कहाँ लगाया जाए उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए यदि इस बात की ठीक जानकारी न हो तो या तो वह शक्ति किसी शोषक के अर्थ लग जाएगी अथवा कोई कुटिल को उसका उपयोग कर किसी संकट में उलझा देगा यदि एक बार ऐसा न भी हो तो भी किसी सृजन में न लगकर या तो वह यो ही नष्ट हो जाएगी अथवा किसी ऐसे काम में स्थापित हो जाएगी जिसका मूल्य नगण्यतम ही होगा ज्ञानहीन शारीरिक शक्ति पशु शक्ति होती है वह अपना और दूसरों का बहुत कुछ अनिष्ट कर सकती है अपना अनिष्ट तो इस तरह की वह बल्कि अभिमान में कोई ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयत्न कर सकता है जिसमे अंग हो जाए शक्तिम्ध से प्रेरित होकर किसी से अकारण उलझ संकट उत्पन्न कर सकता है अपनी धृष्टता और उद्धता से समाज को विरोधी बना सकता है सदुपयोग का ज्ञान न होने से चुप न रहने वाली शारीरिक शक्ति गलत रास्तों पर जा सकती है और इसी अबूझ तथा अनियंत्रित प्रवाह में पड़कर ही तो बहुत से लोग अपराधी अत्याचारी तथा दुसाहसी बन जाया करते हैं और तब उनकी वह शक्ति विविध प्रकार के भयों का कारण बन जाती है इसलिए मन धन और जन को वास्तविक शक्ति न मानकर उस ज्ञान को ही मानना चाहिए जो उसके उपार्जन नियंत्रण तथा उपयोग का संचालन किया करता है मनुष्य की वास्तविक शक्ति ज्ञान है पर वास्तविक ज्ञान क्या है इसको जान लेना भी नितांत आवश्यक है ऐसा किए बिना मनुष्य किसी भी जानकारी को ज्ञान समझकर पथ भ्रांत हो सकता है यदि वह भौतिक विभूतियों के उपार्जन के उपायों की जानकारी को ही ज्ञान समझ ले अथवा किन्हीं गलत क्रियाओं की विधिया अपने किसी अंधविश्वास को ही ज्ञान समझ बैठे तब तो उसका कल्याण ही नष्ट हो जाए और वे अज्ञान के अंधकार में ही भटकता रह जाए शास्त्रकारों और मनीषियों ने जिस वास्तविक ज्ञान का संचय करने का निर्देश किया है वे स्कूलों और कॉलेजों में मिलने वाली शिक्षा नहीं है और न इसे संचय करके ज्ञान प्राप्ति संतोष कर लेना चाहिए स्कूली शिक्षा तो लॉकेट जीवन को साधन संपन्न बनाने और वास्तविक ज्ञान की ओर अग्रसर होने का एक माध्यम मात्र है वास्तविक ज्ञान नहीं है बहुत से लोग शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में दिए नियमों की जानकारी ही को ज्ञान मान बैठते हैं और बहुत से लोग महात्माओं अथवा आर्ष ग्रंथों के वाक्यों को रट लेना भर ही ज्ञान समझ बैठते हैं किन्तु यह सब बातें भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है वास्तविक ज्ञान नहीं है शास्त्रों का स्वाध्याय और महात्माओं का सत्संग वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक तो हो सकता है किंतु इसका उपार्जन तो मनुष्य को स्वयं ही आत्मचिंतन मनन द्वारा ही करना पड़ता है पुस्तक पढ़ने अथवा किसी महात्मा का कथन सुन लेने भर से वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती वास्तविक ज्ञा तो आत्मानुभूति के द्वारा ही संभव हो सकता है आज के वैज्ञानिक काल में ज्ञान के विषय में और भी अधिक भ्रम फैला हुआ है लोग वैज्ञानिक शोधों आविष्कारों और अन्वेषणों को ही वास्तविक ज्ञान मानकर मदमत हो रहे हैं प्रकाश ताप विद्युत जल वायु गति और चुंबकत्व के ज्ञान और उसके उपयोग प्रयोग को ही सच्चा ज्ञान समझकर अज्ञान के घने अंधकार में धसते चले जा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि आज सारा वैज्ञानिक ज्ञान विशुद्ध भौतिक विभूतियों को प्राप्त करने के लिए साधन भर है और आज के इन वैज्ञानिक साधनों ने मनुष्य को इस सीमा तक सत्य भ्रांत कर दिया है कि वे आत्मा परमात्मा को भूलकर बुरी तरह नास्तिक बनता जा रहा है जिसकी परिसाप्ति यदि शीघ्र ही अज्ञान और विज्ञान विषय अंधविश्वास का सुधार न किया गया भयानक ध्वंस में ही होगी जिस ज्ञान का परिणाम विनाश हो उसे वास्तविक ज्ञान किस प्रकार माना जा सकता है वास्तविक ज्ञान का लक्षण तो वे स्थिर बुद्धि और उसका निर्देशन है जिसे पाकर मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर मृत्यु से अमृत की ओर असत्य से सत्य की ओर अशांति से शाति की ओर और, और स्वार्थ से परमार्थ की ओर उन्मुख होता है सच्चे ज्ञान में न तो असंतोष होता है और न लिप्साजन्य आवश्यकता उसकी प्राप्ति तो आत्मज्ञता आत्म, आत्म और आत्मविश्वास का ही हेतु होती है जिस ज्ञान से इन विभूतियों एवं प्रेरणाओं की प्राप्ति नहीं होती उसे वास्तविक ज्ञान मान लेना बड़ी भूल होगी फिर चाहे वे ज्ञान का तर्गत ब्राह्मण के समान ही क्यों न हो इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान किसी प्रकार का भौतिक ज्ञान नहीं शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान ही हो सकता है और सांसारिक कर्म करते हुए भी उसे प्राप्त करने का उपाय करते ही रहना चाहिए फिर इसके लिए चाहे स्वाध्याय करना पड़े सत्संग अथवा चिंतन मनन करना पड़े आराधना उपासना अथवा पूजा पाठ करना पड़े वास्तविक ज्ञान के बिना न तो जीवन में सच्ची शांति मिलती है और न उसको पर कल्याण प्राप्त होता है वास्तविक ज्ञान ही जीवन का सार और आत्मा का प्रकाश है एकमात्र सच्चा ज्ञान ही लोक परलोक में अक्षय तत्व और सच्चा साथी है बाकी सब कुछ नश्वर तथा मिथ्या है तथापि ज्ञानवान पुरुष के लिए यह मिथ्या जगत और नश्वर पदार्थ भी दर्पण में आत्म स्वरूप के रूप में प्रतिबिंबित होते हुए यथार्थ रूप में प्रतीत होने लगते हैं ज्ञान का अमृत न केवल मनुष्य को ही बल्कि उसके जीवन जगत को भी अमरत्व प्रदान कर देता है ज्ञान की महिमा अपार एवं अकथनीय है ज्ञान की प्राप्ति ही मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है अस्तु इस सत्य को अच्छी प्रकार हृदयंगम करके सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का हर संभव उपाय करते ही रहना चाहिए कि तन धन अथवा जनवरी की शक्ति वास्तविक शक्ति नहीं है और उनकी प्राप्ति का उपाय ही ज्ञान है यह सभौतिक जीवन में साधनों का समावेश करने के माध्यम मात्र है वास्तविक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही है और वही मनुष्य की सच्ची शक्ति भी है जिसके सहारे वे आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचकर उस सुख उस शादी और उस संतोष का अक्षय भंडार हस्तगत कर सकता है जिसको वे जन्म जन्म से खोज रहा है किंतु पा नहीं रहा है क्योंकि ज्ञान के साथ विज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता है विज्ञान की परिभाषा और उसके निहितार्थों पर बात करेंगे कई बार ऐसा देखा गया है कि विज्ञान अथवा वैज्ञानिक खोजों का नाम लेते ही हमारे कई मित्रों के मन में परमाणु बम और लड़ाकू जहाजों की छवि ही उपस्थित होती है इससे इतर विज्ञान को वे देख नहीं पाते हैं पहले विज्ञान की परिभाषा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे सटीक परिभाषा जो अब तक मेरी नजरों से गुजरी वे यह है मानव की भौतिक उन्नति के लिए अनिवार्यता की खोज ही विज्ञान है लोगों की सामाजिक जरूरते पूरी करने की कोशिशों के बीच ही विज्ञान का जन्म हुआ है यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे किसी प्रकार की विलासिता को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित किया गया जब नए समाज की वर्गीय संरचना में यह आवश्यक हुआ तभी इसका जन्म हुआ यानी कहा जा सकता है कि उत्पादन में लगने वाले समय को किसी प्रकार कम किया जा सके मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से की जा सके इसी प्रयास ने विज्ञान को जन्म दिया छिट प्रयासों के बीच से गुजरते हुए यंत्र युग में आकर विज्ञान की पहचान बनी आधुनिक समाज में विज्ञान के जिस रूप को हम देख रहे हैं वे उसी यंत्र युग की देन है इसी कारण विज्ञान के सह उत्पाद के रूप में उपरोक्त साम्राज्यवादी उपक्रमों को हम विज्ञान के ऊपर भावी हुआ देखते है किन कारणों ऐसी हमारा ध्यान इस कुछ आरोप न जाकर सीधे सीधे इसके परिणामों आरोप पर जाता है और परिणाम आरोप पर दृष्टि पड़ते ही हम विज्ञान को दोषी ठहरा देते हैं जो किसी प्रकार सही नहीं है उन महान वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का अपमान है जो उन्होंने अपनी सुख शांति विलासिता परिवार धन स्वास्थ्य और जीवन को नजरअंदाज करके मानव के कल्याण के लिए की है जिन्होंने मानव सभ्यता के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया उनमें से कई जीवन के अंतिम समय में भी भयंकर आर्थिक समस्याओं से घिरे रहे हैं अतः मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है की कि कि किसी प्रकार के निष्कर्ष आरोप पहुँचने ऐसी पहले इन बातों को ध्यान में रखें विज्ञान के बारे में कुछ निर्विवाद तथ्य हैं, जैसे कि किसी उपक्रम के लिए प्रत्यक्षता और व्यावहारिकता ही वैधता है जिस क्रियाकलाप में यह नहीं है वह विज्ञान नहीं है जहां हम कारण और परिमाण में संबंध नहीं देख सकते उसे विज्ञान अथवा वैज्ञानिक क्रियाकलाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता पदार्थ के गुण धर्म की प्रत्यक्ष जाँच पड़ताल ही विज्ञान है विज्ञान में सिद्धांत और व्यवहार को अलग नहीं किया जा सकता इच्छित परिणाम तक पहुँचाने के लिए विज्ञान में प्रयोग होते हैं हम उन प्रयोगों और उनके परिणामों के बीच स्पष्ट संबंध देखते हैं विश्लेषित करते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं कई असफल प्रयोगों के बाद मिली सफलता को व्यावहारिकता की कसौटी पर जांचा जाता है फिर उस तकनीक को सार्वजनिक किया जाता है और सिद्धांत को धरोहर के रूप में रखा जाता है जिससे की अगर कोई उस प्रयोग को दोहराए तो उसे वही प्रमाण हासिल हो इस प्रकार हम देखते हैं की विज्ञान प्रयोगों का संग्रह मात्र नहीं है किसी प्रयोग के सिद्धांत बनाने की शर्त का मार्ग उसकी व्यावहारिकता प्रमाणिकता और उपयोगिता से होकर गुजरता है कहा जा सकता है कोई उपक्रम तब, तब तक विज्ञान का सिद्धांत बनाने योग्य नहीं है जब तक उसने किसी विवादास्पद मत को सुलझा नहीं लिया किसी समस्या का परिणाम नहीं ढूंढ लिया इसके बाद ऐसा समझा जाता है की सिद्धांत प्रयोगों की व्याख्या होगी उसके अनुप्रयोगों की खोज होगी जिससे की दोहराए बिना भी हम उसके परिणामों का अनुमान तार्किक ढंग से लगा सकेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की किसी खोज का महत्वपूर्ण होना उसकी सामाजिक उपयोगिता पर ही निर्भर है अन्यथा उस क्रियाकलाप में लगा श्रम और समय निरर्थक है यंत्र युग ने इस आधुनिक विज्ञान की नई परिभाषा गढ़ी है इससे मुक्त होना ही विज्ञान के लिए सबसे बड़ी समस्या है अब सवाल है यह कैसे संभव हो कोई भी समाजोपयोगी कार्य करने वाला सिर्फ प्रेरणा के आधार पर कार्य नहीं कर सकता उसे भी जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों की जरूरत होती है यहीं से मध्यम वर्ग और समाज के उस हिस्से का कार्य आरंभ होता है जो जनसंख्या की दृष्टि से इस समाज का एक बड़ा हिस्सा है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद थोड़ा समय और ऊर्जा समाज के सापेक्ष अपने दायित्व के लिए लगा सकता है यही वह वर्ग है जो अपनी आवश्यकताओं और रुचियों में परिवर्तन करके विज्ञान का रुख समाज की नील की ओर मोड़ सकता है ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक की उसे अपनी सामाजिक सापेक्षता और दायित्व बोध का ज्ञान न हो यह आसान नहीं है पर इतना कठिन भी नहीं इसके लिए जिस बाजारवाद ने आज समाज के विशाल तबके को चपेट में ले रखा है उसकी निरर्थकता का ज्ञान आवश्यक है आज छोटे बच्चे इस बाजार द्वारा प्रायोजित प्रतियोगिता का शिकार होकर आत्महत्या कर रहे हैं हर और फूह अर्थी संवादों और अश्लील विज्ञापनों की धुंध छाई हुई है रंग रोशनियों के बीच सामाजिकता कहीं गुम हो चुकी है लोग व्यक्तिगत विलासिताओं में उल्लझ अपनी सामाजिक सापेक्षता को विस्मृत कर बैठे हैं यह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते पर सत्य है, यही है इसे आंखें खोलकर देखना ही इसके प्रति बदलाव की इच्छा को जन्म दे सकता है बात जब आरंभ होती है अपना विस्तार पा ही लेती है वैदिक विज्ञान के कुछ उदाहरण प्राचीन काल में आज से अधिक उन्नत विज्ञान था इस विषय पर ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लार्ड पार्मस्टन द्वारा 12 फरवरी उन्नीस को ब्रिटिश लोक सदन में दिए गए भाषण का अंश पढ़े भारत में ही मनुष्य ने प्रथम विज्ञान और कला का अरुणोदय देखा जब भारत में सभ्यता एवं संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी तो यूरोप वाले नितांत जंगली थे मैं आपको बता दूँ की जब आर्या में तो वायुल्यान थे तब यूरोप में पाषाण युग ही चल रहा था इस विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति की प्राचीन जड़ भारत में होने से वे आज केवल भारत में ही कुछ कुछ शेष रह गई है जब वैदिक संस्कृति सारे विश्व में फैली थी तब सातों समुद्र पार सारे प्रदेशों से संपर्क रखने के लिए भारत में ही सब प्रकार के जहाज नौका बनाकर देश प्रदेश को दिए जाते थे भारत के संस्कृति के शब्द नावी से ही यूरोपियो ने नावी शब्द रखा सन एक में सूरत नगर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में एक नौका बनवाई गई हालत यहाँ तक भी थी कि अंग्रेज भारत के पुराने पड़े जहाजों को भी अपने बने नए जहाजों से अच्छा मान कर लेते थे लॉजी कैसल नाम का एक हजार टन भर का जो व्यापारी जहाज भारत में बनाया गया था वह लगभग पचहत्तर वर्ष तक सागर पर गमनागमन करता रहा एक अंग्रेज अपनी पुस्तक में कहता है की बम्बई में बने जहाज बड़े पक्के टिकाऊ और सुंदर होते थे यूरोप में बने जहाज भारतीय जहाजों से बहुत निकृष्ट होते थे भारतीय नौकाओं की लकड़ी इतनी अच्छी होती थी कि उनसे बनी नौकाएं 50 से 60 वर्ष तक लीलिया सागर संचार करती रहती है इस वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख युद्ध नौकाएं बनी हुई थी डैश मीन देन चौहत्तर सन 1820 में कार्नेवालिस चौहत्तर जो एक टन वजन की थी मालबार चौहत्तर से रिंगअप का विकृत रूप आदि नाम की अनेकों नौकाएं अंग्रेज भारत से खरीदते रहे ब्रिटिश वोक वृक्ष की लकड़ी से भारतीय सांगवान लकड़ी चार पांच गुना अधिक टिकाऊ होती है अतः प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी वस्तुएं बड़ी अच्छी होती है और हमारी विद्या और कार्यकुशलता जगनमान्य थी प्रदीप स्वतंत्रता में भारत लूट जाने से अपना आत्मविश्वास आत्मगौरव और कार्यकुशलता खो बैठा है आज तो हालत यह है की भारतीय लोग पराय माल को ही सर्वोत्तम समझते लगे है हम क्या थे और क्या बन गए हमको प्राचीन वैदिक आदर्श और लक्ष्य प्रत्येक भारतीय के मन में बिठाने होंगे इतिहास ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए पढ़ा जाता है आशा है कि वर्तमान आर्यवर्ती उज्जवल वैदिक परंपरा के इतिहास से कुछ सबक सीखेंगे राजा भोज के भोज प्रबंध में लिखा है कि घटे क्या को शेखमश सुकृतिमो गिचारुगत्या वायुवन सुपुष्क्रम राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार का एक यंत्र कलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोष और एक घंटे में साढ़े सत्ताईस कोष जाता था वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि वे मनुष्य के चलाये कला यंत्र के बल से नृत्य कला करता और पुष्किल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते सत्यार्थ प्रकाश में यह बात स्वामी दयानंद ऐसा लिखते हैं। दस सत्यार्थ प्रकाश 11वां समुल्लास दो सौ पृष्ठ यदि हम राजा भोज के ग्रंथ सम्रागण सूत्रधार पर दृष्टि डालें तो इंजीनियर राजा भोज की वैज्ञानिक दृष्टि स्पष्ट नजर आती है इस ग्रंथ का 31वां अध्याय यंत्र विज्ञान से संबद्ध है इस अध्याय में यंत्र उसके भेद और विविध यंत्र निर्माण पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है राजा भोज के अनुसार यंत्र उसे कहा गया है जो स्वेच्छा से चलते हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि भूतों को नियम से बांधकर अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाए स्वयं कम तथा परम अदरित दूर इन तत्वों से निर्मित यंत्रों के विविध भेद है जैसे एक स्वयं चलने वाला दो एक बार चला देने पर निरंतर चलता रहने वाला तीन दूर से गुप्त शक्ति से चलाया जाने वाला तथा चार समीपस्थ होकर चलाया जाने वाला भोज नियंत्रण निर्मित कुछ वस्तुओं का विवरण भी दिया है यंत्रुक्त हाथी छिंगहाड़ता तथा चलता हुआ अप्रतीत होता है शुक आदि पक्षी भी ताल के अनुसार नृत्य करते हैं तथा पाठ करते हैं पुतली हाथी घोड़ा बंदर आदि भी अंग संचालन करते हुए ताल के अनुसार नृत्य करते मनोहर लगते हैं उस समय बना एक यंत्र पुतला नियुक्त किया था वह पुतला जो राजा भोज कहना चाहते थे वे कह देता था भोज की गोष्ठी में जमे लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती है पुतला भी कहीं बोलता है और वही वस्तु जो कहलवाना चाहे यह न सिर्फ उस समय की अद्भुत मशीन थी बल्कि आज भी आश्चर्यकारी है इससे स्पष्ट है कि भोज की वैज्ञानिक प्रयोगशाला समृद्ध विशाल तथा अद्भुत थी इसके अलावा विमान निर्माण की प्रक्रिया प्राचीन कल में ज्ञात थी ऋग्वेद में विमान विद्या के अनेकों मंत्र है जिस प्रकार चंपू रामायण में सेतु तो निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण कर कील या स्तम्भ गाड़ दिए जाने की बात है उसी प्रकार पुराणों तथा रामायण में विमानों व विमान युद्ध के उल्लेख प्राप्त होते हैं कालीदास ने भी आकाश यात्रा के साथ साधनों तथा सात आकाश पथों आदि का अपने साहित्य में उल्लेख किया है विमान विद्या के ग्रंथ प्राचीन समय में सुलभ थे भोज ने विमान बनाने की प्रक्रिया की रूपरेखा का संकेत किया है उसके अनुसार हल्की लकड़ी का बड़ा स पक्षी बनाकर उसके पेट में पारे का यंत्र लगाकर नीचे की ओर अग्निपात्र रखा जाए पक्षी के अंग अंगजोड़ सर्वथा बंद होने चाहिए नीचे के लोक में रखी आग से पारे के गर्म होने पर विमान गर्जन करता हुआ उड़ने लगता है ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर सारा विश्व फिर से भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति समान रूप से कर सके पूरे संसार को याद रखना चाहिए की आज संसार में जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए है या आगे होंगे उन सब का आदि मूल वेद व आर्या ही है दावा देश के किसी हिंदूवादी संगठन का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया युवा वैज्ञानिकों के एक दल का है भविष्य में एयरक्राफ्ट कैसे होंगे और उनमें किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होगा इसके बारे में इन दिनों यूरोप में एक मुकाबला चल रहा है एल इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपने आइडिया या मॉडल पेश करने थे यूरोप की प्लेन बनाने वाली कंपनी बस ने इस मुकाबले का आयोजन किया था इसके आखिरी में जो पांच आइडिया शार्ट किए गए उनमें से एक गोबर से प्लेन उड़ाने वाला भी था टीम क्लीमा नाम के वैज्ञानिक दल ने दावा किया है कि गाय के गोबर से भारी मात्रा में बनने वाली मीथेन गैस को प्लेन में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है मॉडल के मुताबिक इस गैस को खूब ठंडा करके एक किस्म के सांचे में भर दिया जाएगा यहाँ ऐसी इंजन की जरूरत के मुताबिक ईंधन की सप्लाई होती रहेगी वहीं क्लीमान टीम का दावा है कि गोबर से बनने वाला ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड का बंधना सत्तानवे परसेंट तक कम कर सकता है ऋग्वेद में भी बताया है कि जो ऊर्जा शक्ति या गुण सूर्य में है वही गाय में भी मौजूद है अमेरिका में खेती में काम आने वाले कई वाहन इसी तरह के ईंधन से चलते हैं भारत में भी कई गाँवों में इस प्रकार ऐसी मिथेन गैस पैदा करके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाता रहा है राजीव दीक्षित जी ने बहुत पहले से ही इस ऊर्जा को भविष्य के लिए आवश्यक बताते हुए इस क्षेत्र में काम किया था इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने पशुधन को सुरक्षित रखना होगा न सिर्फ धार्मिक आर्थिक या स्वास्थ्य के लाभ के लिए बल्कि भौतिक विज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी पशुधन अति आवश्यक है ब्रह्मांड के गहस्यों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भारतीयों को बहुत प्राचीन समय से रही है सृष्टि के आदि से ही वेदों में ज्ञान विज्ञान से आर्य लोग विज्ञान के गुण रहस्यों को साक्षात कर लेते हैं फिर चाहे वे खगोल विज्ञान हो शरीर रचना विमान आदि या फिर परमाणु जैसी शक्ति हो फ्रांस निवासी जे कालियट आर्या की विज्ञान को देखकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दिन इंडिया में लिखता है की सब विद्या भलाइयों का भंडार आर्या है आर्या से ज्ञान विज्ञान को अरब वालों ने सीखा व तथा अरब ऐसी यूरोप पहुँचा इसका एक प्रमाण यह है कि मिल साहब अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दो पृष्ठ 107 पर लिखते हैं कि खलीफा अर शीदा और अल अलमामू ने भारतीय ज्योतिषियों को अरब बुलाकर उनके ग्रंथों वेदों पुराणों व उपनिषदों का अरबी में अनुवाद करवाया इसके अलावा मिस्टर बीबर इंडियन लिटरेचर नामक अपनी पुस्तक में लिखते है की आर्य और अरबों के गुरुवार थे आर्यभ के ग्रंथों का अनुवाद कर उनका नाम धर्म रखा गया अल्बेरूनी लिखता है कि अंक गणित शास्त्र में हिंदू लोग संसार की सब जातियों से बढ़कर हैं। संसार की कोई भी जाति हजार से आगे के अंक नहीं जानती है जबकि हिंदू लोगों में 18 अंक तक की संख्याओं के नाम हैं और वे उसे परार्ध कहते हैं मैं यहाँ कुछ वेदों के मंत्रों से उदाहरण प्रस्तुत करके प्रमाण सहित संक्षेप में खगोल विज्ञान की सभी जानकारी वेदों में प्राचीन समय से या कहें की सृष्टि की आदि में ही ईश्वर से प्राप्त होती है उनको यहाँ दे रहा हूँ आर्य उच्च कोटि के विद्वान थे इसको हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं एक पृथ्वी के आकार कव्याण आठ मंत्र से स्पष्ट है की पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के आकर्षण पर ठहरी है शतपथ में जो परिमंडल रूप है वे भी पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रतीक है भास्कर आचार्य जी ने भी पृथ्वी के गोल होने व इसमें आकर्षण चुम्बकीय शक्ति होने जैसे सभी सिद्धांतों वेदाध्यन के आधार पर ही अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय वचार से चार में प्रतिपादित किए दो आयन गो प्रश्न क्रमी सवन मात आरव प्रयत स्वदेशी जुर्वेद तीन से छे मंत्र से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी जल सहित सूर्य के चारों ओर घूमती जाती है भला आ रंको ग्वार कहने वाले स्वयं जंगली ही हो सकते हैं ग्रह परिचालन सिद्धांत को ही लिख सकते हैं तीन वेद सूर्य को कहते हैं अर्थात पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा व करोड़ों कोस दूर क्या ग्वार जाति यह सब विज्ञान के रहस्य जान सकती है चार देवी सोमो अधिश्रित थर्व वेद औसितम्बर चौदह जिस तरह चंद्र लोक सूर्य से प्रकाशित होता है उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाशित होती है पांच एक को अश्वहती सप्तनामा ऋग्वेद एक, एक छे चार दो सूर्य की सात किरणों का ज्ञान ऋग्वेद के इसी मंत्र से संसार को ज्ञात हुआ अवधिप्त सूर्य से अथर्व वेद एक सात एक शून्य एक सात नौ सूर्य की सात किरण दिन को उत्पन्न करती है सूर्य के अंदर काले धब्बे अर्थात ब्लैक होल होते हैं छ्य स्वर्भानुस्तमसा विद्य दासुर अत्रन अशक् देश ऋग्वेद पांच चार अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता चंद्रमा द्वारा सूर्य को अंधकार में घेरना ही सूर्य ग्रहण है अत स्पष्ट है कि आर्यों को सूर्य चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का परिज्ञान था तथा पृथ्वी की परिधि का भी ठीक ठीक ज्ञान था साथ सिद्धांत शिरोमणि में तुर्यंत्र दूरबीन का स्पष्ट पता चलता है शिल्प संहिता में लिखा है कि पहले मिट्टी को गलाकर कांच तैयार करें फिर उसको साफ करके स्वच्छ कांच लेंस बनाकर को बांस या धातु की नली में आदि मध्य और अंत में लगाकर फिर ग्रहण आदि देखे वेद में भगवान भी कहते हैं कि जब चंद्र की छाया से सूर्य ग्रहण हो तब तो यंत्र से आंखें देखती है डैश ऋग्वेद पांच चार शून्य वैदिक मंत्रों के सत्य अर्थ बताने वाले ऐत्रेव और गोपत ब्राह्मण में लिखा है कि न सूर्य कभी अस होता है न उदय होता है वह सदैव बना रहता है परंतु जब पृथ्वी से छिप जाता है तब रात्रि हो जाती है और जब पृथ्वी से आड़ समाप्त हो जाती है तब दिन हो जाता है दो पी दो सौ तैतालीस इसी प्रकार वेदों में ध्रुव प्रदेश में होने वाले मास के दिन रात का भी वर्णन है पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसका पर ज्ञान आर्यो को न हो ऐसे में जो ये कहे कि खगोल विज्ञान के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म आविष्कार आर्यो ने नहीं किए तो वे महामूर्ख ही कहे जाएंगे नौ विभिन्न ग्रहों की दूरी महान वैदिक ज्योतिष के विद्वान आर्यभट्ट जी ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वे आजकल के अंकड़ों ने बिल्कुल मिलता जुलते हैं आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक दशमलव है इसे एवो खगोलियर इकाई कहा जाता है इस अनुपात के आधार पर निम्न सूची बनती है ग्रह आर्यभट्ट का मान वर्तमान मान बुधवार शून्य दशमलव तीन सात पाँच एयू शून्य दशमलव तीन आठ सात एय शुक्रवार शून्य दशमलव सात दो पांच एय शून्य दशमलव सात दो तीन एय मंगलवार एक दशमलव पांच तीन आठ दशमलव पांच गुरुवार पांच दशमलव एक छू पांच दो शून्य एय शनि नौ दशमलव चार एक नौ दमलव पांच आ रे दस वेदों में वर्ष की अवधि चार, चार आठ में कहा गया है कि वर्ष रथ के पह के समान चक्र रूप में पुनः पुनः घूमता रहता है उस चक्र में द्वादश प्रधा जैसे चक्र में बारह छोटी छोटी अरे प्रधान है वैसे ही साल में बारह मास है इसके परिक्रमण के दौरान कोई भाग सूर्य के नजदीक आने दूर जाने से तीन ऋतु होती है उस वर्ष में 360 दिन रूपी किले कभी विचलित नहीं होती है वास्तव में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट पैंतालीस दशमलव पांच एक से में पूरी होती है लेकिन वेदों में चंद्रमास के हिसाब से 360 दिन कहे हैं। चंद्रमास मास में प्रत्येक 32 मास के बाद एक लौंद का अधिक मास जोड़ा जाता है वेदों में इस अधिक मास लौन्द का वर्णन है ग्यारह ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड की विशालता के विषय में वेदों ने कहा है कि यह अनंत है अर्थात इसकी कोई सीमा ही नहीं है परंतु इसी बात को आज के वैज्ञानिक दूसरी भाषा में कहते हैं आजकल ब्रह्मांड की विशालता जानने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग होता है प्रकाश एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर की गति से भागता है इस गति से भागते हुए एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारी आकाशगंगा की लंबाई एक लाख वर्ष है तथा चौड़ाई दस हजार प्रकाश वर्ष है इस आकाशगंगा से बीस लाख बीस हजार प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा है और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश हैं। वास्तव में सब कारणों के कारण अर्थात जिसका कोई कारण नहीं उस अनादि ईश्वर की रचना भी अनंत है ईश्वर के प्रत्येक गुण का एक नाम है अत उसके अनंत गुणों के असंख्य नामों में एक नाम अनंत कोटी ब्रह्मांड नायर भी है यह नाम ब्रह्मांड की अनंतता तो बताता ही है यह विशेषण पूर्ण वैज्ञानिक होने का आभास भी करता है अत इस संक्षिप्त अवलोकन से हम कह सकते हैं की कालगणना गणित तथा संपूर्ण खगोल विज्ञान की भारत में सदा ही उज्जवल परंपरा रही है पिछली कुछ सदियों में यह वैध ज्ञान विज्ञान की धारा कुछ अवरुद्ध सी हो गयी थी परंतु कुछ काल बाद हमारे यही शास्त्रों से ज्ञान विज्ञान की समस्त विद्या विदेशियों ने प्राप्त करके हमारे ऋषियों के प्रति होने की बजाय उन्हें जंगली वैज्ञानिक आदि झूठ प्रचारित किया इन सब का कारण आर्यावर्त के लोगों का पूर्ण वैज्ञानिक वैदिक धर्म से दूर होकर मिथ्या अधर्म पंथ संप्रदायो आदि में पढ़ना ही है सभी भारतवासियों को यह समझने में देर नहीं करना चाहिए कि इस संसार में जो भी कुछ अच्छा है वे हमारा ही है और आज तक जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए है या होंगे उन सब का आदि मूल्य ही वेद ही है अर्थात आर्यावर्त ही है भारतीयों को अपना स्वाभिमान जगाकर फिर से सारे विश्व में वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगकर विश्व भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में यथा सामर्थ्य योगदान देना चाहिए प्राचीन समय से पारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु रही है जिसका प्रयोग बड़े स्तर पर होता रहा है भारतवर्ष में तो आयुर्वेद आदि का थोड़ा ज्ञान रखने वाले सभी जनवरी पारे से परिचित है जबकि यूरोप में सत्रहवीं सदी तक पारा क्या है यह जानते नहीं थे अत फ्रांस सरकार के दस्तावेजों में इसे दूसरी तरह की चांदी क्विक सिल्वर कहा गया क्योंकि यह चमकदार तथा इधर उधर घूमने वाला होता है फ्रांस की सरकार ने यह कानून भी बनाया था कि भारत से आने वाली जिन औषधियों में पारे का उपयोग होता है उनका उपयोग विशेष चिकित्सक ही करें। भारतवर्ष में हजारों वर्षो ऐसी पारे को जानते ही नहीं थे बल्कि इसका उपयोग गौषधि विज्ञान व विमान निर्माण आदि में भी बड़े पैमाने पर होता था विदेशी लेखकों में सर्वप्रथम अल्बरूनी ने जो 11वीं सदी में लंबे समय तक भारत रहा अपने ग्रंथ में पारे को बनाने और उपयोग की विधि को विस्तार से लिखकर दुनिया को परिचित करवाया कहा जाता है कि 1000 हजार ई शून्य में हुए नागार्जुन पारे से सोना बनाना जानते थे इनसे भी 500 साल पहले राजा भोज के समय पारे से विमान आदि यंत्र चलाए जाते थे यहाँ आश्चर्य की बात यह है की स्वर्ण में परिवर्तन को पारा ही चुना अन्य कोई धातु नहीं आज का विज्ञान कहता है कि धातुओं का निर्माण उनके परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर होता है और यह आश्चर्य की बात है कि पारे में अस्सी प्रोटॉन व में उनासी प्रोटॉन होते हैं अर्थात नागार्जुन इन सब तथ्यों से परिचित थे अत पारे से सोना बनाना भी भारत की ही देन है विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है ये सभी जानते हैं और आयुर्वेद में तो बहुत से असाध्य रोगों का इलाज ही शुद्ध पारे से होता है अनेकों औषधियां पारे से बनती है अन्य नो मरु याजसो मरुत, वीर सैनिकों तुम्हारा याम यान जहाज अन इन निर्विघनकारी अस्तु हो तुम्हारा वह रज तू अणुशक्ति से चालित हो यम जो अनश्व बिना घोड़ो के अर्थी बिना सारथी के अनवश बिना अन्न बिना लकड़ी कोयला या पेट्रोल के अनु बिना राशो के बिना लगाम के चित ही रोड सी भूमि पर और आकाश में अजती चल सके जा सके पथ्या साधन गतियों को साधता हुआ वियाती विशेष रूप से और विविध प्रकार से गति कर सके भागार्थ मंत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अणुशक्ति से चालित ज्ञान का वर्णन है देश के सैनिकों के पास से इस प्रकार के यान होने चाहिए जो बिना ईंधन लकड़ी और पेट्रोल के ही गति कर सकें। कैसे हों वे वे यान? वे यान से चालित होने चाहिए। उनमें घोड़े जोतने की आवश्यकता न हो उनमें लकड़ी कोयला हवा पानी पेट्रोल की आवश्यकता भी न हो उनमें लगाम रास अथवा संचालक साधन की आवश्यकता न हो वे स्वचालित ड्रोन विमान के समान हों वे भूमि पर भी चल सके और आकाश में भी गति कर सके वे विभिन्न प्रकार की गतियां करने में समर्थ हों। वेदों में वर्णित बिना ईंधन के उड़ने वाले विमान इस प्रकार के वेदों में से सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें विमान बनाने का विस्तार से वर्णन है हालांकि वेदों की सैकड़ों शाखा आज लुप्त हो चुकी है परन्तु इसके बावजूद आज प्राचीन विज्ञान संबंधी अनेकों ग्रंथ कहीं ना कहीं उपलब्ध है उनमें से कुछ हमारे पास भी उपलब्ध है हमें अपने सच्चे ज्ञान की ओर लौटना चाहिए जिसमें भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो वरना केवल भौतिक उन्नति विनाश का कारण बनती है और आज के विश्व में यही हो रहा है आज इसके कारण भ्रष्टाचार व्या विचार प्रदूषण आतंकवाद गरीबी बीमारियां भेदभाव तथा मनुष्य न बनते जा रहे हैं इन सब समस्याओं का समाधान केवल वेदों के सिद्धांतों पर चलने से होगा अत एक बार फिर से वेदों की ओर लौटने की कहने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की बात मानना हम सबका परम धर्म है लोगों की उदासीनता और इतिहास की उथल पुथल के कारण वैदिक संस्कृति के उस दिव्य भव्य विश्व प्रसार का इतिहास दुर्लक्षित रह गया है ईसाई और इस्लामी मत स्थापना से पूर्व सारे विश्व में आर्य सनातन वैदिक धर्म ही था वैदिक जनवरी शुद्ध वैज्ञानिक थे वैदिक संस्कृति के बेजोड़ कीर्तिमान निम्न कहे जा सकते हैं वैदिक संस्कृति के तेरह प्रमुख कीर्तिमान एक प्राचीन विश्व में स्थान स्थान पर बने पिरािड त्रिजोमालय आदि जैसे भव्य सुंदर भवन दो चंद्रलोक आदि की अंतरिक्ष यात्राएं तीन सोने चांदी की जर इससे सुशोभित वाराणसी की रेशमी साड़िया चार स्पेन देश में बना प्राचीन राजमहल और करदोलहा नगर के भव्य मंदिर जिसे गलती से इस्लाम निर्मित समझा जाता है परंतु वे हिंदू वैदिक वस्तुशिल्प है पांच विविध प्रकार के विमान छीय क्षेपणास्त्र और अन्य विचित्र क्षमता के अस्त्र सात त्रिशंकुर जैसे उपग्रहों का प्रेरण आठ योग विद्या के रहस्यमय कौशल नॉन आयुर्वेदी कुशल आश्चर्यकारी सादी और अत्यल्प शुल्की चिकित्सा पद्धति दस ढाका की मलमल -मल जो इतनी बारीक सूत और बुनाई की होती थी कि किसी थान की लंबी चौड़ाई एक साधारण अंगूठी के मध्य से निकाली जा सकती थी 11. विश्व के समस्त मानवों का करोड़ों वर्षों तक लालन पालन करने वाली एकमात्र सभ्यता 12. संस्कृत जैसी दैवी भाषा जो सारे मानवों के आचार विचार उच्चार का एकमेव स्त्रोत रही है तेरह वेद जो एक समस्त ज्ञान का सांकेतिक संक्षिप्त देवी गुण भंडार है जिससे सारी विद्या और कलाओं के उच्चतम रहस्य जाने जाते हैं महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ जब कुछ कुछ वैदिक व्यवस्था थी तब दरिद्र के घर भी विमान थे यह बात उस समय कही थी जब विमान आदि की विश्व कल्पना भी नहीं करता था क्योंकि ए ने इस बात पर महर्षि जी को पागल सन्यासी कह डाला था अत आज विश्व में जो भी अच्छा है उसका मूल यही आर्यवर्त भारत देश ही है ऐसा जानना और मानना ही उचित होगा जिससे सभी भारतवासी आर्य हिंदू अपने पूर्वजों पर गौरव अनुभव करें और स्वाभिमान के साथ विश्व में धूम मचाएं ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वेदों के मुख्य विषय है हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है आत्मा का कोई दोष नहीं होता दोष तो हमारे मन के गलत विचारों का है आत्मा दिव्य होती है कहा जाए तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी आत्मा पवित्र होती है खोट तो उसके मन के विचारों में है ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसमें व्यक्ति इस संसार से विरक्त होकर भगवान में लीन हो जाता है वे कहता है कि हे प्रभु जो भी है आप मेरे हैं, वह इस संसार को मिथ्या समझ लेता है इसी के चलते कबीर दास जी ने कहा है कबीरा यह जग कुछ नहीं खिनखारा खारा खिन मीठ कल जो देखे मंडपे आज मसाने डीत कहने का अर्थ है कि यह संसार क्षण भंगुर है कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रतीत होता है क्योंकि जिसे हमने कल दूल्हे के रूप में मंडप पे देखा था आज वही श्रम पर शव के रूप में दिखाई दे रहा है ब्रह्म ज्ञानी इस संसार को मिथ्या समझता है वह भगवान में लीन रहता है ब्रह्म तो ज्ञान का परिचय बाहरी साधनों से संभव नहीं है केवल ब्रह्म ज्ञान की प्रदीप अग्नि ही व्यक्ति के हर पहलू को प्रकाशित कर सकती है यही नहीं बल्कि व्यक्ति के नीचे गिरने की प्रवृत्ति को ब्रह्म ज्ञान की सहायता लेकर ऊंचे उठने की दिशा में मोड़ा जा सकता है से वे है एक योग्य व्यक्ति और सचा नागरिक बन सकता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति साधना करे तो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां दिव्य कर्मो में बदल सकती है आपके जीवन से अंधकार दूर हो सकता है सुख दुख की कोई चाही नहीं होती क्या सुख क्या दुख हर पल शांति के साथ व्यतीत करता है उसके विचारों में सकारात्मक सोच आती है मन के भाव अच्छे तथा जीवन में दिव्यता आती है ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है उसे अपने कर्तव्य व कर्मो के लिए सही मार्गदर्शन मिलता है अच्छे और सकारात्मक गुणों का प्रभाव आपके अंदर बढ़ने लगता है जीवन की समस्याएं उलझने सुख दुख मान सम्मान का कोई जिक्र ही नहीं रह जाता है वह सरलता व शांति के साथ अपने कर्तव्य की और अग्रसर रहता है व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत यानी समत्व संतुलन और शांति की दिशा में उतर उतर बढ़ता जाता है यही ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होता है यदि हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानना है तो ब्रह्मज्ञान का होना जरूरी है इसके लिए हमें सच्चे सदगुरु की शरण में जाना होगा वे आपके जीवन की सत्यता व सदमार्ग का दर्शन करवाएगी ब्रह्म हमें ब्रह्मधाम तक लिए जा सकता है जहाँ मुक्ति और आनंद का साम्राज्य है सबसे प्रथम सभी गुरुओं का गुरुवार परमेश्वर है हरेक विज्ञान एक सिद्धांत थ्योरी और दो प्रयोग प्रैक्टिस दो भागों में विभक्त होता है इन दोनों अंगों को मिलकर ही एक पूर्ण विज्ञान बनता है जितने भी विज्ञान हैं, उनके सिद्धांतों को पुस्तकों और वाणी द्वारा जाना जाता है और क्रिया को व्यावहारिक प्रयोग द्वारा सीखते हैं योग के भी दो अंक हैं। सिद्धांतों पर विश्वास करने और क्रिया को अभ्यास में लाने में योग का प्रयोजन पूरा होता है सिद्धांतों को बिना समझे और विश्वास में लाए बिना जो लोग केवल अभ्यास में प्रवृत्त रहते हैं वे ऐसा मकान बनाते हैं जिसकी जड़ नीचे जमीन में नहीं है प्रतीति के बिना प्रीति नहीं हो सकती शंकाओं को निर्मूल करके विस्तृत विवेचना के आधार पर जब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है तब तक साधना में पूरा विश्वास होना भली प्रकाशित लगना कठिन है यदि श्रद्धा के आधार पर किसी प्रकार मन लग भी जाए तो कोई संदेहास्पद प्रसंग आते ही वे श्रद्धा ढील जाती है इसलिए विचार के बाद काम वाली नीति के अनुसार पहले उन तथ्यों मान्यताओं और विश्वासों को भली प्रकार परखना पर और समझना चाहिए जिनके द्वारा हमें अपनी मनोभूमि का निर्माण करना है जब तर्क और प्रमाण के वैज्ञानिक आधार पर हम किन ही सिद्धांतों की परीक्षा कर लेते हैं तब उन पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और उनके अनुसार आत्म निर्माण करने के लिए साधन करने में सुगमता पड़ती है योग के साथ भूमिका बताई गई है जिनका विवेचन नीचे किया जाता है एक आस्तिक एक उच्च सता पर विश्वास करना आस्तिक्य है, है हम जिस स्थिति में से हैं उससे ऊंची एक स्थिति है पहुंच सकते हैं है, जिन दोषो से वे उच्चता दब गई है उन्हें हटा देने पर वे उन्नत अवस्था पुनः प्राप्त हो सकती है उस स्थिति का प्राप्त होना सहज एवं स्वाभाविक है यह आस्तिक विचार है उच्च अंतकरण पर श्रद्धा करना उसकी महत्ता स्वीकार करना उसे प्राप्त करना जीवन लक्ष्य स्थिर करना आस्तिकता है योग की यह प्रथम भूमिका है इस भूमिका के योग्य मनोवृत्ति की रचना करने के लिए ईश्वर परायणता प्रयोग में लाई जाती है नियम रूप दृष्टि गोचर होने वाली सूक्ष्म चेतना सत्ता ईश्वर है जिस प्रकार बिजली अपने नियमों से आप बंधी हुई है वे है अपने नियमों के अनुसार ही अपना काम करती है इसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टिक्रम को अपने नियमानुसार चलाता है उसके बनाए हुए कर्मफल नियम द्वारा सब प्राणी स्वयं ही सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं वह निंदा स्तुति से प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता और न किसी के साथ में कोई रियायत पक्षपात या प्रतिशोध करता है तो भी हमें एक काल्पनिक ईश्वर के बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि आस्तिकता की प्रथम भूमिका को प्राप्त कर सके मकान बनाने से पूर्व मस्तिष्क में कागज पर या खिलौने के रूप में एक नक्शा बनाना पड़ता है हम उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए उसका एक आदर्श ढांचा मन में तैयार करते और उसका ध्यान पूजन एवं आराधना करते हैं रामकृष्ण आदि की ध्यान मूर्तियाँ कल्पित होती हैं, तो भी वे एक उच्च आदर्श की ध्याय मूर्ति के समान हमारे सामने उपस्थित रहती हैं। उनका ध्यान करते समय हम उनमें अपरिमित सौंदर्य अटूट बल अनंत शक्तियों और सात्विक सदगुणों का महान भंडार अनुभव करते हैं और साथ ही ऐसी भावना करते हैं की हम इन्हीं में लीन हो जावे इन भगवान को प्राप्त कर ले जैसे भ्रिंक ध्यान करने से झींगोर भी ब्रिंग बन जाता है वैसे ही ध्यान की अद्भुत शक्ति के अनुसार हमारी अंत भी गीली मिट्टी की भांति उनध्यान के भगवान के सांचे में ढलकर वैसी ही बनने लगती है जो कुछ है सांसारिक उन्नति में ही है आध्यात्मिक उन्नति से कोई लाभ नहीं ऐसी मान्यता रखने वाले व्यक्ति नास्तिक है जिनके सामने कोई धेय या आदर्श नहीं जो अपने आत्मिक को बढ़ाना नहीं चाहते उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते वे नास्तिक है इसके विपरीत जो आदर्श जीवन बनाने और बिताने के लिए जितना इच्छुक आतो प्रयत्नशील है वे उतने ही उतनी में आस्तिक है सादा जीवन होते हुए भी जो आदर्श बातें सोचता आदर्श विचारों को ग्रहण करता है भीतर और बाहर से आदर्श बनना चाहता है उसका वे आदर्शवाद ही आस्तिकता है यही ईश्वर परायणता का मंतव्य है इस स्थिति को प्राप्त करने का ही दूसरा नाम ईश्वर प्राप्ति है आत्मा ईश्वर का अंश है वे हंत्रात्मा में स्थित है उसकी स्फुरनाएं सदा आध्यात्मिकता की ओर संकेत करती हैं। इस स्फुरनाओं का अभ्यास करना और उन पर श्रद्धा पूर्वक चलना ईश्वर सानिध्य है हमारा अंतकरण हमारे हर विचार और कारक की वास्तविकता को हर समय देखता रहता है यह ईश्वर अंतकरण से हर घड़ी हमें देखना है जो अपने अंतकरण के सामने सच्चा है वह ईश्वर के सामने भी सच्चा ठहरेगा जिसकी अपनी आत्मा संतुष्ट है प्रसन्न है उसका ईश्वर भी प्रसन्न है आत्मा के संतोष का ही दूसरा नाम स्वर्ग है इस स्वर्गीय स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक उपयोगी आनंददायक तथा सहज स्वाभाविक और स्वल्प श्रम है इस मार्ग पर चलना आध्यात्मिकता का प्रथम चिन्ह है उच्च आदर्शवादी पवित्र महान बनने की अभिलाषा आस्तिकता है इसे अपनाना हर अध्यात्मवादी का प्रथम कर्तव्य है दो तत्व और से सुनकर पढ़कर याद देखकर मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है स्वतंत्र तर्क करने की सत्य असत्य के परीक्षण की शक्ति का लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं और समीपवर्ती लोगों में फैले हुए वातावरण के आधार पर अपने विश्वास बना लेते हैं इस रीति से बनाए हुए विश्वास बहुधाभ्रांत होते हैं क्योंकि देशकाल के अनुसार तथ्यों और उपयोगिताओं में अंतर पड़ता जाता है जो नीति प्रथा एवं विचारधारा आज के लिए उपयोगी है हो सकता है की कुछ काल बाद वे हानिकारक सिद्ध हो और उसे बदलने की आवश्यकता पड़े आज विज्ञान का युग है भौतिक विज्ञान ने अनेकों पुरानी मान्यताओं को अनुपयोगी तथा भुरा ठहराकर नवीन मान्यताओं को प्रमाणित और प्रतिष्ठित किया है इसी प्रकार विज्ञान भी प्राचीन एवं अप्रतिष्ठित विचारधाराओं का संशोधन कर रहा है ऐसे अवसरों पर अध्यात्मवाद की यही शिक्षा की कसौटी अंधविश्वास दुराग्रह रूढ़ीवाद या क्रूरता से न चिपक सत्य ग्रहण करने के लिए निर की भांति तैयार रहना चाहिए जो प्रमाणित सत्य हो जो कसौटी पर खरा उतरे उसी विचारधारा को अपनाना यह तत्वदर्शी ज्ञान है अपने से दूसरे की संपदा दस गुणी अधिक और अपनी गलती और भूल से दूसरों की भूल से कम देखने की अपनी आदत होती है अपने को निर्दोष और अच्छा देखने की आदत प्राय मनुष्य को होती है कई ऐसे भी दिनहीन होते हैं जो हर बात में डरते हैं और अपने को अपराधी सा समझते रहते हैं दूसरों की मनोजा के बारे में प्राय लोग अपने दृष्टिकोण से देखने की भूल करते हैं उनकी मनोभूमि इतनी लचीली नहीं होती कि दूसरों की मनोभूमि का ठीक अनुमान लगा सकें। इस कमजोरी के कारण द्वेष कलाएणा की वृद्धि होती है दार्शनिक दृष्टि रखकर हमें अपनी और दूसरों की मन स्थिति समझने पर रखने और विश्लेषण करने का निरपेक्ष भाव से प्रयत्न करना चाहिए ताकि तत्व प्राप्त हो सके संसार नाशवान है इसकी हरेक वस्तु हर घड़ी बदलती रहती है और परिस्थितियों के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है इसलिए किन्ही वस्तुओं के प्रति हमें ममता और मालिकी का भावना रखना चाहिए वरन उन वस्तुओं का सर्वोत्तम सदुपयोग करने का कर्तव्य धर्म के पालन में उनका सहारा लेने का प्रयत्न करना चाहिए वस्तुएं परमात्मा की हैं, उसी के विधान से वे नष्ट होती और बदलती हैं। इसलिए किसी वस्तु के नष्ट होने किसी जन के चले जाने के लिए दुखी एवं चिंतित न होना चाहिए इसी प्रकार सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने पर भी सफलता का कोई निश्चय नहीं अतएव सफलता असफलता पर अपना हर्ष शौक निर्भर करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर ही संतोष को केंद्रित करना चाहिए यही कर्मयोग है कर्मयोग का अनासक्ति का भाव धारण करना तत्व है मन में सदा शांति बनाए रखना सांसारिक आपत्तियों को स्वप्नवत समझना कठिन प्रसंगों में धैर्य और साहस के साथ अविचल रहना अरुचिकर प्रसंगों में भी हस्ते रहना भयजनक अवस्थाओं में भी निर्भर रहना मानसिक शांति को किसी भी स्थिति में न खोना तत्व दर्शन है तत्व दर्शी जानता है मैं अविनाशी अशोष अह आत्मा हूँ प्रिय अप्रिय परिस्थितियों के झोंके मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते इस महासत्य को समझ कर वे आत्म शांति को किसी भी कारण से नष्ट नहीं होने देता सदा प्रसन्न रहता है विचारों को संशोधन के लिए तैयार रहना सत्य की जिज्ञासा दूसरों की मनोभूमि का ठीक अंदाज नाशवान चीजों में ममता न रखना कर्तव्य परायणता अनासक्ति सदा प्रसन्न रहना संक्षेप में यही तत्वदर्शी के लक्षण हैं। तीन आत्मनिष्ठा अपने खुद अवाधीन परवश क्षुद्र तुच्छ दीनहीन मायाबद्ध जीवन मानकर शुद्ध पवित्र सनातन परमात्मा का अंश मानना एवं कर्ता भोक्ता होने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना आत्मनिष्ठा है माना कि हमसे नित्य प्रति भूले होती हैं। यह हमारे शरीर और मन की भूले हैं। नित्य दंड पाकर वे इन भूलों की क्षतिपूर्ति भी करते रहते हैं आत्मा जो कि हमारी मूल सत्ता है यह ही नित्य की भूलों से ऊपर है वह कभी भूल या पाप में प्रवृत्त नहीं होती हर बुरा काम करते समय विरोध करना और हर अच्छा काम करते समय संतोष अनुभव करना यह उसका निश्चित कार्यक्रम है अपने इस सनातन स्वभाव को वे कभी नहीं छोड़ सकती उसकी आवाज को चाहे हम कितनी ही मन कर दे कितनी ही कुचल दें, कितनी ही अनसुनी करें तो भी वही की सुई की तरह अपना रुख पवित्रता की ओर ही रखेगी उसकी स्फुरना सत्तोगुणी ही रहेगी इसलिए आत्मा कभी अपवित्र या पापी नहीं हो सकती क्योंकि हम शरीर और मन नहीं वर आत्मा है इसलिए हमें अपने को सदैव उच्च महान पवित्र निष्पाप परमात्मा का पुत्र ही मानना चाहिए अपने प्रति पवित्रता का भाव रखने से हमारा शरीर और मन भी पवित्रता एवं महानता की ओर महान से अग्रसर होता है हम स्वयं ही करता भोगता हैं। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है जैसे कर्म हम करते हैं ईश्वरीय विधान के अनुसार वैसा फल भी तुरंत या देर में मिल जाता है इस प्रकार अपने भाग्य के निर्माण करने वाले भी हम स्वयं ही है परिस्थितियों के जन्मदाता हम स्वयं हैं जैसे गुण स्वभाव विचार एवं कार्य हम अपनाते हैं उसी के अनुसार परिस्थितियाँ भी हमारे सामने आती रहती हैं। ईश्वर अपनी ओर से दंड पुरस्कार नहीं देता वरण हमारे कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था मात्र कर देता है कभी कभी कोई बुरे व्यक्ति अकारण हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं एवं कोई सामूहिक दैवी विपत्ति तूफान बाढ़ आदि आकर हमें दुख देते हैं यह सामूहिक वातावरण के बाद होने का पल है समाज के हम भी एक अंग है समाज को शुद्ध बनाना हमारा भी कर्तव्य है उस कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण हम भी अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं और फल भोगते हैं धर्म के लिए कष्ट सहना एक प्रकार का तप या बीज बोना है जिसका उत्तम फल भविष्य में मिलेगा इस प्रकार ग्रह नक्षत्र दानव भाग्य या किसी दूसरे को अपनी परिस्थितियों का निर्माता अपने आप को ही मानना चाहिए और उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्माण करना चाहिए स्वर्ग नरक बंधमुक्स चाहे जिसे हम स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं भले बुरे शरीरों में पुनर्जन्म लेना यह भी हमारे अपने आत्मनिर्माण के ऊपर अवलंबित है आत्माओं की आत्माओं के औजार मन की मन के औजार शरीर की शक्तियां अत्यंत विचित्र आश्चर्यजनक एवं महान हैं। उनसे हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत सुखपूर्ण एवं आनंददायक अवसर उपस्थित कर सकते हैं हमारी निर्माण शक्ति और उत्पादन शक्ति का कोई अंत नहीं आत्मास्वरूप का बोध होने पर मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है उपनिषदों के अनुसार हमें दो चेतना है एक क्षय दूसरी अक्षय जीवन है, यह मन बुद्धिचित अहंकार सूक्ष्म शरीर है यह भी स्थल शरीर भौतिक पदार्थ है आम तौर से हम अपने लिए जब मैं या हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से होता है शरीर और मन के सुख लाभ और आनंद की दृष्टि से ही लोग सोचते और काम करते हैं पर जब अक्षर का आत्मा का अवलंबन हम ग्रहण कर लेते हैं आत्माओं की भूमिका में जागृत होकर आत्म भाव से सोचते हैं तो अंतराल में सो हम की ध्वनि निकलती है तब वह आत्मा की दृष्टि से सोचता है आत्मा के स्वभावानुरूप कार्य करता है यही आत्मबोध की आत्मादर्शन की आत्मप्राप्ति की आत्मा की, आत्म की स्थिति है अक्षर को नष्ट करके अक्षर को प्राप्त कर लेना ही जीवन मुक्ति है अपने को शुद्ध मुक्त अविनाशी आत्मा मानना कर्म फलों का एवं आत्मनिर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना अपनी महानता से परिचित होना क्षरभाव को भूलकर अक्षर भाव में जागृत होना यह आत्मनिष्ठा के लक्षण है चार शक्ति साधना जो कुछ भी मिलता है शक्ति के द्वारा मिलता है अशक्तों को अपने लिए कुछ प्राप्त करना तो दूर आत्मरक्षा भी कठिन है शारीरिक निर्बलों को रोगों तथा बलवानों के आक्रमण का शिकार होना पड़ता है आर्थिक निर्बलों को गरीबी अभाव भूख आदि घेरे रहती है मानसिक निर्बलों को चालकों द्वारा ठगा जाता है उन्हें भोंदू, बुद्धू मूर्ख बनाया अपमानित किया जाता है आध्यात्मिक निर्बलों को काम क्रोध लोभ मोह शौक चिंता भय आदि भीतरी शत्रु डराते रहते हैं सामाजिक बौद्धिक व्यावहारिक निर्बलताओं के भी ऐसे ही दुखदाई दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं इसके विपरीत जो जिस दृष्टि से बलवान है जीवन में साधन वैभ आनंद है अशक्ति एक पाप है जिसके कारण अयाय शोषण एवं आक्रमण करने की दुष्प्रवृत्ति है दुर्बल को जालिम का पिता कहा गया है जिस प्रकार गंदगी से मखिया एवं दुर्गंध पैदा होती है उसी प्रकार दुर्बलता से पाप पैदा होते हैं दुर्बल व्यक्ति की नैतिकता भी गिर जाती है कहते हैं खाली बोरा सीधा खड़ा नहीं रह सकता वह गिर ही जाता है अभावग्रस्त और दुखी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर दुष्कर्मों पर आसानी से उतारू हो जाते हैं इस प्रकार वे स्वयं भी पाप के गर्त में गिरता है और अन्याय करने वालों की संख्या में वृद्धि करके दूसरों को भी पाप कुंड में गिराता है मानसिक और सामाजिक अशांति की जन दुर्बलता ही है कमजोर मनुष्य न तो स्वयं शांत रहता है और न दूसरों की शांति रहने देता है शक्ति का शिव के साथ अनय संबंध है लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम प्रकृति पुरुष की भांति शक्ति का प्राण से प्रगाड़ संबंध है उसकी साधना से ही हम अभी बलों को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं स्वर्ग मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति यह सब भिक्षा रूप में किसी की कृपा से नहीं मिलते वरन द्वारा अपनी अटूट शक्ति से प्राप्त किए जाते हैं आंतरिक और बाह्य लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए सुख शांति के लिए शक्ति साधना आवश्यक है हर दृष्टि से बलवान बनना अध्यात्म का आवश्यक कर्तव्य है पांच संयम मनुष्य जो थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त करता है प्राय उसका दुरुपयोग कर देता है शारीरिक बल को इंद्रियों की शक्ति को धन को बुद्धि को मनोबल को सामाजिक आस्था को कितने ही लोग बेकार, निकम्मी और निरुद्देश बातों में खर्च कर डालते हैं और कितने ही चट्टोरेपन तृष्णा लोलुपता एवं अहंकार में डूब हानि कर पापूर्ण अनुचित बातों में खर्च करने लगते है इस मार्ग के अपनाने पर हमें प्राय बहुत घाटे में रहना पड़ता है धन कमाने के लिए जितनी बुद्धिमानी की जरूरत है उससे अधिक बुद्धिमानी धन खर्च करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए चाहिए अन्यथा वह पसीने से कमाया हुआ धन यूं ही निरर्थक मार्गों द्वारा बह जाता है और उसे उस लाभ आनंद से वंचित रहना पड़ता है जो कि धन कमाने से मिलना चाहिए था इंद्रिय शक्ति को ही लीजिए उसका सदुपयोग किया जाए तो जीवन बड़ा सुखी और समृद्ध हो सकता है पर ऐसा न करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और दुख उठाते हैं वीर शरीर का सार है उसकी कुछ बूंदों से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसके संचय से हरेक अंग पुष्ट होता है स्फूर्ति ताजगी चैतन्यता प्रतुलता उत्साह इवान दुरुस्ती स्थिर रहती है दीर्घ जीवन प्राप्त होता है पर इसी शक्ति को विषय वासना में दुरुपयोग करने से शरीर अशक्त इवान रुग्न बन जाता है और अस्मय मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है जिवा एक कुशल डॉक्टर की भांति मुख पर पहरेदार की भांति इसलिए नियुक्त है कि पेट में जाने से पहले परीक्षा करे कि यह वस्तु ग्रहण योग्य है या नहीं पर इस प्रयोजन की अपेक्षा जब उसे चट्टोरा बनाकर पेट में अंधाधुंध ठू जाते हैं तो आमाशा आते जिगर आदि पेट के अवयव खराब हो जाते हैं और अस्वस्थता अघेरती है इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की शक्ति का लाभदायक कार्य के लिए संचय करके अपव्यय किया जाता है तो वे नष्ट या विकृत हो जाती हैं और हमें आनंद के स्थान पर पीड़ा का उपहार देती हैं। धन द्वारा जहाँ स्वास्थ्य धर्म शिक्षा प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है वहाँ दुरुपयोग से बीमारी कुसंस्कार पाप बदनामी घमंड बेचैनी आदि भी खरीदी जा सकती है बुद्धि से हम महापुरुष एवं महात्मा भी बन सकते हैं और असुर पेशाच तथा शैतान भी इसलिए जहां शक्ति का उपार्जन आवश्यक है वहां उसको अपव्यय से बचाकर आवश्यकता के लिए संचय तथा उपयोगी कार्यों में व्यय करने की सावधानी भी आवश्यक है यह सावधानी ही संयम है स्वयं का अर्थ स्वाभाविक एवं आवश्यक इच्छाओं क्षुधाओं आवश्यकताओं को अकारण को चल डालना नहीं है ऐसा करने से तो कुचली हुई मनोवृत्तियों का मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बड़ा भयंकर रूप बन सकता है और उससे शारीरिक एवं मानसिक भयानक रोग उठ खड़े हो सकते हैं विवेक पूर्वक हमें यह विचारना चाहिए कि किस शक्ति को किस कार्य के लिए किस मात्रा में व्यय करना चाहिए विवेक जैसा निर्णय करे उसके अनुसार शक्तियों का नियंत्रण भी करना चाहिए और व्य भी रोक हमें अपने चट्टरेपन पर लगानी है निग्रह लोलुपता का करना है जिस तृष्णा और अविवेक कारण मन हानि लाभ न सोच क्षणिक आनंद के लिए सत्यानाशी मार्ग पर दौड़ पड़ता है उस कमजोरी पर विजय पानी है हमें अपनी लुपता पर नियंत्रण करना चाहिए उसे परास्त करना चाहिए और विवेक के आधार पर इंद्रिय भोगों का तथा जीवन के अन्य आनंदों का उपभोग करना चाहिए समय का एक एक क्षण अमूल्य संपत्ति है स्वास्थ्य संपत्ति है जीवन संपत्ति है मस्तिष्क संपत्ति है इसके अतिरिक्त धन दौलत योग्यता शिक्षा आदि भी संपत्ति है इन सभी शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए इनके एक एक कण को फिजूल खर्ची से बचाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ लाभदायक उपयोग में उनका खर्च करना चाहिए यही स्वयं का तत्व है आत्म विस्तार जिसका अहम जितना छोटा संकीर्ण है वे उतना ही छोटा और जिसका अहम जितना विस्तृत और विशाल जितना व्यापक है वे उतना ही विशाल है आत्मोन्नति का अर्थ अपनी लघुता को मनुष्यता को महान क्षेत्र में विस्तार करना है आत्मा को परमात्मा परमात्मा बना देने के लिए यही समस्त आध्यात्मिक साधन है वृष्टि को विशाल समष्टि से घुला देना यह परमात्मा की प्राप्ति है यह समस्त विश्व परमात्मा का ही साकार रूप है जैसा कि गीता में विराट रूप दिखाकर अर्जुन को बताया है शास्त्र वचनों में भी ऐसा ही कहा गया है पुरुष वेन्द सब्बे दो आत्मा सरवन छ 6.3, सात पच्चीस दो नारायण सरवन कारा तीन तीन ब्रह्म खल विध्वं मैत्री उपचार छे वासुदेव वह सरवन गीता सात उन्नीस इस सर्वान में अपने को घुला देना अध्यात्म का चरम उद्देश्य है समाज के लाभ के लिए सार्वजनिक हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थ को निच्छावर कर देना आत्म विस्तार है अपने को समाज का एक अंग मानकर समाज सेवा की दृष्टि से ही अपनी सेवा भी करना ठीक है पर समाज को तनिक भी क्षति पहुंचाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अध्यात्मवादी कोई इच्छा नहीं करता उसकी विचारने और काम करने की हर एक क्रिया के पीछे सार्वजनिक हित का ही ध्यान रहता है वसुदैव कुटुम्बकम के दृष्टिकोण से वे सबको अपना समझता है और आत्मवत सर्वभूतेश के अनुसार दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है समाज की सुख शांति और सुसंचालन यही उसकी कार्य प्रणाली का मेरुदंड होता है इसी आधार पर वह अपनी जीवन नीति निर्धारित करता है छोटे लड़के केवल अपने खाने पहनने और खेलने की चिंता रखते है कुछ बड़े हो जाने पर विवाह होता है तब वह अपने साथ अपनी पत्नी की चिंता करता है उसे अच्छे भोजन वस्त्र देकर उतना ही प्रसन्न होता है जितना बचपन में अपने लिए पाकर प्रसन्न होता उसके बाद बच्चे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है उसका आत्मभाव स्त्री से बढ़कर बच्चों तक फैलता जिसकी चिंता उसी प्रकार करनी पड़ती है जैसे सुख दुख में अपने के प्रति भी कभी अनुभव होता है इसके बाद कुटुम्ब कबीला सारे कुटुम्ब में अपनापन फैल जाता है तब खुद खाने की अपेक्षा दूसरों को खिलाने में अधिक आनंद आता है एक गृहिणी अपने पति भ्राता और पुत्र को स्वादिष्ट भोजन कराते समय स्वयं खाने की अपेक्षा अधिक आनंद अनुभव करती है जब यह मनोदशा अधिक परिपक्व और पुष्ट हो जाती है मनुष्य सब में अपने को और अपने को सब में देखने लगता है तो वे सफल अध्यात्मवादी बन जाता है आत्मोन्नति का यही क्रम है ध्यष्टि को समष्टि पर खुदी को खुदा पर बलिदान करना आत्मसमर्पण करना शरण होना यही है स्वार्थ और परमार्थ को एक कर देना आत्म विस्तार का व्यावहारिक रूप है सात भ्रम प्रायंता अध्यात्मवाद के अनेक रहस्यों कर्म भेद उपभेदों को जान लेने के बाद भी कितने ही मनुष्य बहुत निम्न श्रेणी के और गिरे दर्जे के रहते हैं बौद्धिक प्रढ़ता के कारण वे इस संबंध में बातें तो बहुत बड़ी चड़ी कर सकते हैं पर जब तक अंतकरण तरंगित ना हो उसमें लचक कोमलता श्रद्धा आस्था निष्ठा विश्वास न हो तब तक आचरण में वे चीजें नहीं आती कितने ही मनुष्यों की मनोभूमि बड़ी कठोर उजड़ नीरस शुष्क एवं हटीली होती है ऐसे व्यक्ति निष्ठुर नास्तिक क्रूर घमंडी अहम्य खुद गर्ज तो मतलब ही निर्दयी होते हैं दूसरों के दुख दर्द से न तो उनकी छाती पसीजती है और न दूसरों की सुख शांति देखकर कर उन्हें संतोष होता है ऐसे पाषाण हृदय को एक प्रकार का नास्तिक ही कहना चाहिए ईशोप निषद में ईश्वर को कवि कहा गया है कवियों की मनोभूमि बड़ी लचीली होती है वे विश्व की अनुभूतियों को समझते ग्रहण करते और उनसे प्रभावित होते हैं संगीत साहित्य कला से रहित मनुष्यों को नित्यकारों ने बिना सींग पूछ का पशु कहा है कारण मानवीय अंतःकरण की सरसता के द्वारा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है संगीत साहित्य कला द्वारा मनुष्य का हृदय लहराता है तरंगित होता है लचीला बनता है सौंदर्य की अनुभूति करता है कवित्व ईश्वरीय भाव है अंतस्तल की सरसता द्वारा ही भक्ति योग की साधना होती है पाषाण से कठोर शुष्क हृदय वाले व्यक्ति भक्तिरस के देवी स्वाद का आस्वादन नहीं कर सकते अंतकरण को सरस बनाने के लिए आध्यात्मिक कवित्व का आचरण करना होता है दया करुणा सहानुभूति उदारता क्षमा विनय मधुर भाषण शिष्टाचार दान सेवा त्याग पवित्रता निष्कपटता सात्विक प्रेम प्रसन्नता सारीखे सदगुणों को विचार क्षेत्र में स्थान देने से सात्विकता की मंद मंद भीनी सुगंधी से मन आनंदित हो उठती है इस प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना करने से अंत लोक पुल के गद गद हो जाता है आचरण में इस प्रकार के भावों को कार्यान्वित करने पर तो मनुष्य का रोम रोम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है को विचारों और कार्यों में आश्रय देने से जो उच्च उचा को आत्मसंतोष प्राप्त होता है उसे ही ब्रह्मानंद या परमानंद कहते हैं आत्मा का आशीर्वाद इसी स्थिति में पहुंचने वाले प्राप्त करते हैं पवित्रता में पवित्र दृष्टिकोण में सच्चे सौंदर्य की अजस्त्र धारा बहती है शरीर की निर्मलता वस्त्रों की सफाई घर की स्वच्छता प्रयोग में आने वाले वस्तुओं की सुव्यवस्था यह सब आरंभिक पवित्रताएं हैं। इन्हें आचरण में लाने के साथ साथ विचारों की पवित्रता सात्विकता एवं महानता पर ध्यान देना चाहिए हमारा हृदय प्रेम से सराबोर रहे पापियों को रोगी समझकर हम उनकी सेवा करें भूले भटकों को बाल बुद्धि समझकर उनके अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें दूसरों की कमजोरियों को उदारता पूर्वक निभाए और अपनी महानता द्वारा सबको आगे बढ़ाने का उपाय करें सृष्टि का प्रकृति का कण कण सौंदर्य से परिपूर्ण है एक कलाकार की भांति एक तत्वदर्शी दर्शी दार्शनिक की भांति सृष्टि में सर्वत्र बिखरे हुए ईश्वरीय सौंदर्य का निरीक्षण करें नदी पर्वत वन उपवन वृक्ष पौधे घास आकाश नक्षत्र यह सब अपार सौंदर्य के केंद्र हैं। कलापूर्ण चित्र जैसे प्रातः साय का आकाश कला के जीवित उपहार हैं पुष्प चिड़िया निराले निराले रंग और स्वभाव के जीव जंतु पशु पक्षी अपनी मनोहर किसानी नहीं रखते बालकों का भोलापन किशोरों की चंचलता करुणों की उमंग रोहो की जिम्मेदारी तथा वृद्धों का अनुभव अपना अलग दो सौंदर्य रखते हैं माता बहन पत्नी और पुत्री के नेत्रों में जो अपने अपने ढंग की सर हैं उनकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं ऐसे प्रभु के सर्वांगीण सुंदर उपवन में हमें आनंदित रहना चाहिए इस नंदन के कांटे बीनते और रोहे हटाते हुए भी हमें आनंदित ही रहना चाहिए अपने चारों ओर प्रभु की सौंदर्य कला का रूप निरीक्षण करें और हर घड़ी आनंदित रहें। अंतःकरण को सरस बनाना पवित्र रखना सत्व तत्वों से विचार और कार्यों को सराबोर रखना चारों ओर बिखरे हुए देवी सौंदर्य को देखकर कर आनंदित एवं संतुष्ट रहना यह ब्रह्म परायणता है ब्रह्म परायणता का आनंद ही ब्रह्मानंद एवं परमानंद है इसका रुपये सर्वोपरि है इस रुपये का आस्वादन करने की दिशा से जीव इधर उधर भटकता है जब उसे यह रुपया मिल जाता है तो उसे आत्म तृप्ति मिल जाती है उस रुपये से ही ईश्वर की झाक की होती है श्रुति कहती है रसो वैसे। जिस रुपये को श्रुतियों ने सरस बताया है वे यही ब्रह्म परायणता का रूपये है यह सात आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही नाना प्रकार के योग जब तब यज्ञ आदि किए जाते हैं